नाम यहां भुवी ज्ञान विचर्चन संत संत भेद बिलगाई न प्रकालिग बुझाई सुत पुराण भी ख्याता संतय संतन के यश करणीम कुठार चंदन आचरणी कई कर सुमल सुनु ये सुगंधक साई आते सुरसी सन चढ़त जगपल्लभ श्रीखण्ड अन लता गन ही परसुगदन यंड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 भरत जी से कुछ पूछना चाहते हैं जो सनत कुमार आए और भगवान ने जिस प्रकार से उनका आदर किया ये देख करके उनके मन में कुछ पूछने के लिए जिज्ञासा हुई तो वो, वो कल देख रहे थे कि किस प्रकार से पूछते हैं कि भरत जी हनुमान जी की देखते हैं हनुमान जी को और भरत को देखते हुए भगवान ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है क्या कहना चाहते हैं तो भगत जी हनुमान जी ने बताया शुरू कराया तो भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं तब भगवान ने कहा कि भरत और हमारे में कोई भी नहीं क्या है उनको पूछना है पूछ सकते मैंने उनको पूछने के प्रकार से स्वीकृत तो भरत ने फिर भगवान से के चरण पकड़े और उसे बोलना शुरू किया कहा तो पहली बार के लिए एक कुछ कहना चाहते हैं पूछना चाहते हैं इसका माने ये नहीं कि किसी प्रकार का संदेह है वो कुछ बात में संदेह के कुछ नहीं शोक हो कुछ भी नहीं उस प्रकार की कोई बात नहीं तो की चुछ चुछ है जो सफल के प्रकार से छूट चुका है इसलिए तात्पर्य है कि जो आगे भरिए पूछने जा रहे हैं वो इसके लिए आगे की बात है ज्ञान हो भक्ति प्राप्त हो एक बड़ी बात है ज्ञान प्राप्त हो जाए अज्ञान मिल जाए संदेश समाप्त हो जाए और फिर मोह दूर हो जाए अच्छी बात है मोह के बाद में कुछ शोक में रह जाए तो और अच्छा है क्रमिक विकास उनका चला जा रहा है लेकिन अगर उसके बाद व्यक्ति के अंदर संत के लक्षण आ जाए ये तो बहुत बड़ी बात है संत के लक्षण होना प्राण नहीं पहले आ आते आते आते आते ये संत जब जमाएंगे तो उनके परिणाम स्वरूप को संत के लक्षण में उसका हो जाएंगे संत स्वभाव हो जाए संत लोग पहले ज्ञानी हैं भक्त हैं शोक हो रहित हैं तब वो संत है अगर सब इन विकारों से घिरे हों अपने संसार व्याल में फंसे हों राजदेश में भरे हुए तो धर्म की संतता टिक नहीं सकती और न हो सकती बनावती दुष्प्रयास भले ही करें करना भी चाहिए लेकिन वो नहीं सकती ये सब इसकी हृदय हो उनकी विद्या उनका ज्ञान उनका मोर उसको सब भाग ले जाएगा संत का संपर्क टिक है सत्यता संपर्क का आधार ज्ञान भक्ति ये सब हैं जब ये पहले जम होंगे अपने हृदय में तब तो स्वभाव बदलेगा तो संतें स्वभाव ज्ञान और अज्ञान भक्तियां भक्ति एक भावना है लेकिन संत एक स्वभाव है स्वभाव है कि मैंने व्यक्ति के उसी प्रकार की कन्विक्शन बन गए वैसी धारणाएं बन गई वैसी उसकी शहरी प्रवृत्ति बन गई वैसी अपने आप से उद्भूत होता है तो उसी प्रकार का व्यवहार ये इसका स्वभाव है तो अब ये उसी प्रश्न संत के लक्षणों के संबंध में पूछा प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं करण कृपा ने जी एक तिठाई के बगल हम आपसे झट क्या करते हैं मैं सेवक तुम जन सुखदायी जब तो मैं तो जब पूछते हैं उसके पहले भगवान से इस को बोलते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ उसे तो सेवक समझ करके अपने आप को जान करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप जन सुखदायी है तो अपने भक्तों को अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं इस समय हम संतों के लक्षण जानना चाहते हैं तो लक्षण बताकर के आप हमको सुख देंगे मैंने हमारी इच्छा भी पूर्ति करेंगे इसलिए कहते हैं कि हम आपसे धृष्टता करते हैं अब देखो धृष्टता से माने इसमें क्या हो गई आप ये जिस जो संत जो है आगे भगवान कहते हैं कि ऐसे संतलोक मुझे बहुत प्रिय भलत जी भी कहते हैं आपको संतलोक बहुत प्रिय इसलिए वो संतों के हम जानना चाहते हैं तो दृष्टता ये है तो पहले आप यही बताओ कि आपको कौन प्रिय है ऐसे पूछा जाता जैसे आपको प्रिय हो तैसे ही न ऐसे <laughs> करके कुछ लगता है कि तो दृष्टता की बात भरत जी को लगेगी बिल्कुल भगवान राम से हम हैं कि तो संत कैसे ये तो हमें अनियत यहां संत हैं संतों से पूछना चाहिए और संतता जीतनी चाहिए तब फिर भगवान के सामने हम कैसे संत स्वभाव हमारा हो तो भगवान से भी प्रेम करें हमारे ऊपर भी कृपा करें लेकिन हम संतों से अनेक अन पूछ करके सीधे भगवान से ही पूछ रहे हैं तो ये दृष्टता की बात उनको लगी तो करम कृपा के लिए एक दिठाई एक तो दृष्टिता जरूर है लेकिन कृपा निधान है तो इसकी तरफ ध्यान नहीं और हम उसको तो बताने की कृपा करेंगे संतन के महिमा रजुराई बहुत जगह वेदपुराणाई भरत जी कहते हैं वेदपुराणों में बहुत जगह संतों की महिमा कही गई है की बड़ी महिमा है तो सब जगह बार बार उसका ऐसा लगता है भरत जी ने जब यह वेदपुराण इत्यादि सुने तो वहां संतों के लक्षण उन्होंने पहले से सुन रखे ऐसा नहीं कि भरत जी संतों लक्षण जानते नहीं है स्वयं संत स्वभावियों तो काबिल उनमें भी कोई कमी की बात भी नहीं है लेकिन आया देखा ऐसा जाता है कि लोग कल्याण के लिए भी ये प्रश्न उत्तर होते रहते हैं चक्कर तो जी ने वेदों में उपनिषदों में प्राणों में इनमें सभ्य ग्रंथों में संग्रमणों में सत्य के संत कैसे होते हैं वो उन्होंने सुन रखा है जान रखा है लेकिन फिर कहते हैं कि वो तो एक बात है लेकिन स्वयं सीधे भगवान के मुख से सुनने की बात दूसरी है श्री मुहतम को नीति न बढ़ाई और कहते आपने अपने स्त्री मुख से उनके संतों की संसा दे की देखा है और दिन तीन तरह की अधिकाई और संतों, संतों की तरफ तबा करें ये बात के संतों के लक्षण जानना चाहते हैं भरत जी की एक बात तो प्रसंगानु फूल गई जब ये समझ कुमार आए तो ये सब संतें और भगवान ने उनको सत्संग कर्म को आती देखा तो सत्संग की मन मत होगी की आपके बच्चे तो संतों के दर्शन हुए सत्संग प्राप्त हुआ भाग से प्राप्त होता ऐसे भगवान ने उन्हें संत कुमारों के सामने बोला और बड़ा प्रेम दिखाया संत कुमारों से उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर दे दिया अपना हाथ पकड़ा करके उनको बैठा ला उनको बार बार प्रणाम किया तो ऐसा लगा भगवी को की संतोष भगवान को खूब प्रिय उनका बड़ा करते हैं तो भगवान बड़ा प्रेम है और स्वयं के अपने मुख से ही बोला भगवान ने कि संत के संतों का सत्संग प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं ये प्राप्त दुर्लभ है जब अनेक जन्मों के पुनरुदय हो तब सत्संग प्राप्त हो भगवान की कृपा हो बहुत तब सत्संग प्राप्त हो तो ऐसा समझ करके भजी के मन में आया कि संत कैसे होते हैं बुरा ये जानना चाहिए तो कहते सुना चाहो प्रवृत्ति निकल पावन तो संतों के क्या लक्षण है वो हम आपके श्री मुख्य समझना चाहते हैं भगवान ने सत्संग की महिमा तो बोलती सरत कुमार के सामने लेकिन संत कौन है और जिनका साथ करने से सत्संग कहलाता है तो वो संतों के लक्षण मालूम हो तब तो सत्संग हो इससे ये भी पता लगता है कि सत्सम किसे करते हैं सत्संग की मानी ये नहीं कहीं किसी के साथ कहीं बैठ गए सत्संग हो गया अरे वो भी मान दो रामायण दिए गिता पढ़ दिए साथ बैठ करके अपने स्टडी ग्रुप चला दिया तो ये सत्संग हो गया लेकिन ये सत्संग की ऐसी स्थिति है प्रारंभिक सत्संग वास्तविक सत्संग काफ़ी में ही रहता है जो संत हो वास्तविक संग हो उनके पास आपको रहने के लिए दर्शन न मिले सब तो कुछ क्षण तो मिले कष्ट आज भरी आधी भरी, आजी भरी आजीव में बहुत थोड़ा कसन है अब हनुमान जी को तो जब देखते जब घंटा गए जब तो लंगनी द्वार पर तो खड़ी मिली और हनुमान जी ने उसको भूसा भूसा मारा और जब उसको आया तब वो करने लगी करे संत के दर्शन की तरफ और ये क्षण को भी मिल जाए तो सारे जितने कि सुख है उनको सबको एक तलाप रखो और दूसरे तरफ सत्संग रखो तो समान मन दू के बराबर भी होने ये सब इस प्रकार को बोले तो की बड़ी महिमा वहां से पता चलती है यह है कि सत्संग बहुत ऐसा नहीं कि सत्संग बना ही रहे बरसों वर्षों ऐसा न हो कुछ काल भी सत्संग प्राप्त हो जाता है तो कम से कम व्यक्ति को अपने हाथों काों से जीता जाता संत तो दिखाई दे उसका प्रभाव जितना पड़ता है उतना प्रभाव जो किताबों के गए हुए संत के लक्षणों से नहीं बनता है इसकी वह जैन ये है कि सुना कहा प्रभु में क्या लक्षण के क्या लक्षण है वो कृपा निधन बताइए प्रकाश है ज्ञान के चक्षण कि आप कृष्ण हैं और कौन ज्ञान में बहुत तो चतुर् हैं आप ज्ञान में निधान भी है गुण निधान भी हैं और फिर यह सर्वोदय हुए की कृपा निधान ये भगवान की वनना है ये भी है कि किसी से प्रश्न करते हैं तो पहले उसकी गणना करते हैं ये प्रथा इस प्रकार जैसे गीता देखते हैं हमें अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं सब तो कहते हैं कि भगवान आपके समान हमें और कम मिलेगा जिस शंका का समाधान करे इसलिए हम आपसे ही तो आपके समान और कम मिलेगा मन कोई वो आप अभी सबसे ज्यादा शंका का समाधान कर सकते हैं इसमें तो आपकी कैरियर की बंदना है ऐसे ही उसमें भी जो विवेक चुरा है उसमें गुरु है शिष्य है शिष्य गुरु के पास जाता है तो पहले वो गुरु की वणना करता है प्रार्थना करता है तब करता, है तो समझे गए इस प्रकार की परंपरा देखते हैं कि प्रश्न जिससे करते हैं पहले उसके प्रति अपना विश्वास दिखाओ कि हमें आपके प्रश्नों के पर विश्वास है आपके अन्नधान है आप, आप जो बताएंगे उससे हमारे शिकार में होंगे इसलिए हम आपसे ये प्रश्न करते हैं और अगर हम नहीं करते सीधे सीधे प्रश्न कर लेते ऐसा लगता है कि मैं परीक्षा लेता परीक्षा लेने वाला कोई को थोड़ी करेगा सीधे सीधे प्रश्न भूलिएगा परीक्षा लेने के लिए बता तो तो पाता तो, तो, तो नहीं बता पाता तो ऐसे प्रश्न अध्यात्म के क्षेत्र में इस नहीं बता पाता तो नहीं बताता परीक्षा के लिए प्रश्न जरूर करना जरूर उसमें है बात यह है प्रश्न का उत्तर देने वाले और साथेत्र में जो है वो वो मैं तो अपनी क्षमता चाहते हैं मैं ये चाहते हैं कि संसार में हमारी मान्यता हो जाए हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे दे करके अपने हम जो है वो बहुत ही विद्वान शुद्ध हो जाए जिससे गुरु बात मांगे लगे खाइए सब का उत्तर दे देते हैं ऐसा करके उनको कोई खाते कोई किसी के साथ की भी जरूरत नहीं जो प्रश्न करें लोग बात करते है। हैं हाँ ये बहुत अच्छा उत्तर देते हैं ये बहुत अच्छा उत्तर देते हैं इनको खूब ज्ञान है ऐसे उन लोगों के प्रमाण पत्र की भी उनको आवश्यकता नहीं इसलिए भाव देखते हैं जो जिस भाव से पूछता है उसी प्रकार के दे उत्तर देते हैं कभी कभी किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कभी किसी प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त कर देते हैं कभी प्रश्न का उत्तर किसी उदाहरण के द्वारा देते हैं कहानी के द्वारा देते हैं और कभी प्रश्न का उत्तर जो लोग संकेत मात्र से देते हैं और कभी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं नहीं देते हैं कि मैंने प्रश्न करने वाले व्यक्ति के मन में स्थिरता न देखी और उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का अधिकारी न पाया तो नहीं देते हैं और भले ही इनको नहीं जो हमने प्रश्न पूछा ये बता नहीं पाए समझता रहे तो समझता रहे उसको समझने से कच करता है तो पंचदसी में एक स्थान में ये भी आता है कि अगर मान लो हमको बहुत ज्ञान है लेकिन उस तो ज्ञान को अगर दूसरा व्यक्ति नहीं समझता समझता कि तो ज्ञानी ही है समझता है तो उसके समझने से क्या हमारा ज्ञान कुंठित हो गया बेकार हो गया दूसरा समझे कि न समझे अगर हमें ज्ञान है तो हमारे जीवन कल्याणकारी होगा दूसरा भाई उस ज्ञान को अज्ञान समझता है न समझता उस ज्ञान तो दूसरे की समझ से अपनी ज्ञान ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक ज्ञान देते हैं कि जैसे कि गुंजा जो है वो लाल घूंची तो अगर कोई देती दूर से देख करके समझे वहां आग, तो आग लग गई लाल लाल दिखाई देती तो मान लग के आग सुलझ लीये अगर कोई घूची को आग समझ ले तो क्या को जल जाएंगी तो किसी के समझने का प्रभाव रूची कर क्या पड़ेगा रहेगी तो जल तो? किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के ज्ञान को ज्ञानी न मान करके वो मेरा अज्ञानी समझे तो अज्ञानी समझे कि तो इसका ज्ञान का नष्ट हो जाएगा और ज्ञान इसलिए है नहीं, नहीं अध्यक्ष अध्यक्ष के अनुसार में इस ज्ञान को हमारे ज्ञान के ज्ञान है तो देखो बड़ा ज्ञानी है बड़ा ज्ञान नहीं तब कोई ज्ञान काम हो ज्ञान को कोई जाने न जाने अपने आप में है तो कल्याण कल्याणकारी इसलिए प्रश्न का उत्तर देने वाले इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग हमें ज्ञानी समझेंगे कि अज्ञानी समझेंगे वो प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रश्नकर्ता का कल्याण देखते हैं तो उत्तर देखते हैं और सब कल्याण नहीं समझते हैं तो उत्तर नहीं करने का विधान इस प्रकार से रखा गया प्रश्न करता जो वो ऐसा भाव हो उसका कि वास्तव में वो प्रसन्न करता है वो श्रद्धा पूर्वक कर रहा है विश्वास पूर्वक कर रहा है समर्पण भाव के द्वारा कर रहा है ऐसा भाव जब समझता है तब उसका उत्तर प्राप्त होता है तो यही यहाँ दिखाया कि भर की कितनी दिन मिला भगवान से प्रश्न हैं उनको कृपा कहते हैं ज्ञान के लक्षण कहते हैं ये जन्म सुखदायी कहते हैं ये सब भगवान को बोलते हैं तब हम प्रश्न करते हैं कि हे भगवान हम के लक्षण जानना चाहते हैं आप कृपा तक के बता दो तो संत संत धैर्य कहते भगवान आज शंकर संकल्प का अंतर है वो अलग अलग करके दोनों के लक्षण बताइए बड़ा प्रकार बुझाई कि भगवान कृपा आप अनु तो जो आपकी में जो आपके क्षण आते हैं उनकी अपेक्षा करते हो तो हमें आप बुझा करके समझा करके बताइए इनको लक्षणों को गणतपाल हमने आपके क्षण में भी बताया कि हम आपके क्षण में है आपके सेवक हैं आप हमारे ऊपर कृपा करें और संतों के लक्षण बता संतन के लक्षण से मधुराता भरक का प्रश्न हो गया आप भगवान यहाँ से कह क्या सुनो हम तुमको संतों के लक्षण बताते हैं तब तो भाका संबोधन करके भरत सीख देते हैं देव भरत दे दे देखो संतों के लक्षण से हम तुमको बताते हैं समझो संत किसे कहते हैं अब यहाँ जो संत के लक्षण हैं ये दो तो प्रकार से समझने चाहिए एक तो दिन में ये लक्षण संतों के लक्षण नहीं है तो उनको ये लक्षण लाने चाहिए साधक के लिए ये लक्षण है कि फिर असंतों के लक्षण बोले तो जो असंतों के लक्षण जिनमें हों उनको हमें त्यागना चाहिए इसलिए बताते हैं क्या लक्षण क्या संत स्वभाव है क्या असंत स्वभाव है क्या गुण है क्या दोष संत के लक्षण मानवीय गुण हैं कुछ गुण जीवन के हैं खुद वैद्यू लग हैं और असंतों के लक्षण जो है वो हो जो छोड़ने के लिए कहे जा रहे हैं पहली बात दूसरी बात जो सुनने की है दोनों छूट गए हैं और संतों के लक्षण आ गए हैं वो व्यक्ति तुम्हों में है श्रेष्ठता प्राप्त है मनुष्य सिद्ध पुरुष है ज्ञानी है भक्त है तो तभी उसका ज्ञान और भक्ति सिद्ध है जब उसमें ये संत के लक्षण आ गए और असंतों के जो लक्षण है वो समाप्त हो गए बिक गए तब जाकर उसका जल्व व्यक्ति की पूर्णता का भी लक्षण ये इसलिए इन दोनों प्रकार के विचार करके इनको ध्यान से समझना चाहिए व्यक्ति को कोई कोई व्यक्ति देखे, अभी देखेगा कि ये संकर्व लक्षण हमें नहीं है तो ये न समझे कि संकल्प लक्षण इसमें कह दिए खिजुर्ग कह दिए गए ऐसा हो नहीं सकता ये गलत कह दिए गए ऐसा नहीं है अगर शास्त्र में कह गए हैं तो अपनी बुद्धि को उसके द्वारा पूर्व धारणाओं को उससे कम्पेयर करें कि हम पहले क्या समझते थे और शास्त्र क्या कहता है तो इसके मन जो हमारी पूर्व समझ समझती पहले की समझ थी, उसमें कहां गलती है शास्त्र जो कहता है वो सही बात सही है जैसे आप देखेंगे कि स्कूल के बच्चे जो हैं सवाल लगाते हैं गणित के तो जब एक्सरसाइज आई तो उसमें हुआ कि समय से आप सवाल करके लाओ तो सवाल करता है और करके क्या सवाल का उत्तर आया वो सही थी गलत आ, में उत्तर मारा देखो कलेक्ट करके और मिला जितना उत्तर वहां उत्तर यहां तो क्या किती? आ गया उत्तर और अगर यहाँ उत्तर कुछ हो रहा है वहां कुछ उत्तर रहा है तो फिर देखो कैसा उसी प्रकार से तमाम तो साधना की जान भी पाया धरती भी पाई और तो सब हुआ तो उसका उत्तर क्या है स्वंध के लक्षण आए कि नहीं आए अगर नहीं आए तो हमने की प्रार्थना की और जो लक्ष्मण हमारे अंदर आ गए बस यही सवाल चाहिए उत्तर माना तक उससे कंपेयर करो अपनी उत्तर माना अपने उत्तर को अगर सीखी मिले तो समझो क्या अपनी सोची से मान लो कि हमने समझिए तब हम ज्ञानी हो गए हम भक्त हो गए तब तो हम अपने आप समझते ही हमें क्या अब क्या करना वो समझ तो एक बार ही करोगे इसलिए भी ये परीक्षा के लिए अपने देंगे इनको सावधानी को सुनकर के अपने उत्तरायी की सप्लाई कर करके एक लक्षण को देखो के अपना स्वभाव प्रकार का है वैसे स्थिति हम को प्राप्त हो पाई या नहीं हो पाई तो भगवान आश्रम करते हैं कि संतल के लक्षण समुता अगण के सुख प्राण दाता जैसा जैसे जैसा तुम बता रहे हो बात सही है शस्त्र प्राणों में शास्त्रों में सब जगह संतों के लक्षण सब जगह कह ही रहे हैं भगवान कहते हैं कि तुम जैसे कि तमाम लक्षण हमने सुने और भी तुम मुझसे सुनना चाहते हैं तो तुम हमसे सुन लो लेकिन हम भी वही लक्षण बताएंगे जो शास्त्र बताए गए हैं वही हम भी बताएंगे जिससे भगवान इनको फिर ये कहते हैं कि अग्निदशोथ पुराण विख्यात उनके विख्यात है मानव भगवान कहते हैं तो वही लक्षण हम भी बताएंगे ये बात दूसरी है कि हमारे रूप से सुनना चाहते तो हम बताएंगे एक प्रकार से भगवान शास्त्रों में जो बताए गए संतों के लक्षण है उनकी ये पुष्टि करते हैं के लक्षण बताए गए हैं हम बताते हैं तो आप देख जो भगवान लक्षण संतों को बता रहे हैं वही शास्त्रों में लिखे मिलेगी और शास्त्रों के लिखे वही लक्षण मिलते हैं भगवान का समर्थन करते हैं जबाना प्रमाण सदगुणों का प्रमाण कौन कौन शास्त्र प्रमाण भी हो गए और भगवान भी प्रमाण के भगवान के वचन भी प्रमाण हो गए इसलिए अब आप ये करो कि कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है कभी सकती तो है प्रिंटिंग मिस्टेक को और आपने जो सदगुण आपके अंदर आए पर आपने शास्त्र में देखा तो देखा तो आपको बता लगा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है हैं? शास्त्र में बिटी ने गलती से लिख दिया ऐसा तो हमारे अंदर पैसा आया नहीं इसको मैंने हो सकता ही गलत लिख दिया तो अब जब अब वो उत्तर माला मुझे उत्तर दिया हुआ है वो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है तो उससे सही है गलत है फॉल बता रहे वो अध्यापक बता रहे जो पढ़ाने वाला क्लास टीचर है तो बताया जा रहे हैं जो इसमें दिया गई चाहिए तुम्हारी गलत ऐसे भगवान बता रहे हैं कि शास्त्रों में जो संतों के लक्षण बताए गए हैं वो तो पुण्य रश्म के गलती से रखे गए वही लक्षण तुम्हारे क्योंकि संतन, संतों के लक्षण करे विलक्षण लक्षण क्या है विलक्षण बड़े विचित्र हैं व्यक्ति की चलिए भी बुद्धि स्वीकार नहीं करती ये भी उत्तर हो सकता ये भी तो संतों के लक्षण हो सकता <coughs> तो भगवान प्रारंभ करते हैं जो करिए कैसे संतकर्ण ही नहीं अपने संतों के लक्षण संत स्वभाव तो स्वभाव के व्यक्ति के भीतर है अपने मन में है अपने हृदय में है लेकिन स्वभाव कथा चलता है तो विभाग में प्रगट होता है तो कहते किसी व्यक्ति का संत स्वभाव उसके व्यवहार तो से मानू पड़ जाए क्या व्यवहार मानू पड़ जाए जैसे करनी को देखो कर्मिनल व्यवहार करो तो कैसे पुखार चंदन आचरणी उदाहरण से देख लो जैसे जो और चंदन का पेड़ ऐसे करके इन दोनों को उदाहरण से देख इन दोनों में उदाहरण का देखे कि मैं समु भाई जो कुल्हाड़ी जब वो हो चंदन के पेड़ को काट और ये जी जो सुगंध का लेकिन चंदन ज बदले में उसको कुलाड़ी को भी सुगंधित कर देता चंदन सुगंध कर दो है तो वो कुलाड़ी यद्यो चंदन को काटते तो वह भी चंदन कुलाड़ी को सुगंधित कर रहा है इसकी माने ये कि संत संतापना को यहाँ जो असंत लोग हैं दुर्गुणी व्यक्ति हैं उनके दुर्गुण को स्वीकार तो तो नहीं करते उनके गुरुओं को तो थे थे थे कर देते हैं क्षमा और उसके साथ अपना गुण ही विस्तार करके पर प्रगट करते हैं उनको भी गुणी बनाएंगे अपना गुण उनको देंगे लेकिन तो सबसे मुख्य बाद जो है संतों के लक्षण होगी बस मुख्य बात यही ताकि उप्र और विस्तार है दुन्ग जो जो। तो हम और गुरु बता दिए लेकिन सबसे पहले भगवान यही बता रहे हैं इसके मान मुख्य लक्षण व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का स्वभाव बन जाए व्यक्ति को कि उसके साथ ही जैसे अन्य सभी शंकर पार्वती से कहते हैं समय करी हरे पढ़ाई मंद करते तो जो करी फलाई खत की महिला का है बस यही खत है कि जो मंद करत जो दूसरा को करे मंद लो मान उसको तो दुर्व्यवहार करे ग्राम करे अन्य संचारे फैसले घोषित दे करके ये बताते हैं तो कि तो पढ़ाई तो के सको है प्राथमिक कर दे ऐसी करके संत होगा असंत जो होगा मैं स्वभाव वाला व्यक्त होगा तो सब तक भी निंदा करे करेगा गागरी बातें करेगा अनु संचालेगा सामान चला ले बमारे कुछ करे और किस करे इस प्रकार के सब हो सकते हैं लेकिन तो फिर भी जरूर हो संत जो वो हो ये सोचेगा किसी तो प्रकार से व्यक्ति खिला हो जाए इसमें भी सदगुण आ जाए इसके बजुर्गो दूर हो नहीं जिन दुर्गणों में फंसा रहेगा तो विचारक होगा परेशान होगा परिणाम इसका अच्छा होगा ये सब अपने के कारण ऐसी इसको अपना जगह है ऐसे दुख का ही परिणाम को तो भोगे तो कहने आगे इसका परिणाम क्या होता है वैसे चंदन में है उसका तो परिणाम क्या होता है चंद सभा के कारण से कि वो फिलहाल को भी सुगंधा नहीं देता है और खिलाड़ी तो को कोई तो नुकसान नहीं पहुंचाता हम नहीं पहुंचाता बल्कि सुगंध ही देता है तो यही इसकी पढ़ाई है इसके परिणाम शुरू कर वो सिर्फ शी संचालक देवताओं के मस्तक चंदन घुसकर के मस्तक लगा दिया गया है देवताओं को मस्तक पहुंच हैं, जय बन धन की तरह जय बन तो प्रेम करता है उसमें वृद्धि है और उसका आदर भी होता है भी रखा जाता है और इसको सुधारिक क्या होता है इसके बदले में जैसे अनंतार धन जी अनंत बने आग में था फुलारी को फिर आग में रख करके उसे जन्म किया जाता है और फिर लुहार उसके ऊपर अठौड़ा चलाता है और इसमें धार करता है कहना जो चाहिए कि उसके घमी ही धन से बीतता है और परसमी ये ढंग है हर से उसके शरीर को लेकर प्रकार से मिलता है तो क्योंकि हरसे को ढंग मिल है और उसके सम्मान को उसको राज के अच्छा परिणाम मिल रहा है संत के स्वभाव का अच्छा परिणाम है जिसको देवियों का बुरा परिणाम परिणाम का दिया उसके परिणाम के अनुसार सबको रोकने पर वैसे जैसा गो वैसे उसका करना ऐसी स्थिति जैसे उसका फंड होना पड़ेगा अरविंद इस प्रकार को कहो तो कुछ हाल ने चंदन को काटा तो चंदन को काटने से कोई हानि नहीं होती संकल्प तो भी कोई सम्मान करे तो हानि नहीं और अपमान करे तो हानि